जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही प्राण भी पी डाले ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निकल जाता है जिस समय यह केवल तीन महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था उस समय रोते रोते इसने ऐसा पाँव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलट गिर ही पड़ा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 और उन्हें उखाड़ ही डाला जब यह ग्वालबाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए घन में गया हुआ था उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुल गया तो उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैच के पेड़ों पर पटककर उन पेड़ों को भी गिरा दिया इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्र प्रल्बा को मरवा डाला तथा दावा नल से गाँवों और ग्वाल बालों को उबार लिया यमुना जल में रहने वाला काली नाग कितना विषैला था परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषरहित अमृतमय बना दिया नंद जी हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है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 इसके विषय में ऐसा ही कहा था तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है विभिन्न युगों में इसने श्वेत रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है नंद जी यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव घर भी पैदा हुआ था इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप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 डाकुओं ने चारों ओर रूट खसोट मचा रखी थी तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते वैसे ही इससे प्रेम करने वालों की भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें गुण से ऐश्वर्य और सौंदर्य से कृत्य और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए गोपों मुझे स्वयं गर्गाचार्य यह आदेश देकर अपने घर चले गए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 जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे उस समय व्रजपात ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे अपने शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय कंगना से भर आया परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से ये तुरंत ही मुस्कुराने लगे जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले जैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की इंद्र का मध चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो